नमस्कार आप आप एफएम विशेष इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और कुछ खास बातें करते हैं तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ सलोनी गोयल जी हैं जो आब रोड से पधारे है और आप सभी को कुछ खास बातें खास हमारे

माता बहनों को विशेष कुछ सूचनाएँ एवं संस्कार के बारे में और एक बहुत ही सुंदर जो बच्चों को किस तरह से हम लोग टैकल कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं उनकी पालना कर सकते हैं ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे जिससे आप बहुत सारी जो खुशियां हैं बच्चों को दे पाएंगे और आप भी खुश रह सकेंगे तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ सलोनी गोयल जी हैं तो सलोनी गोयल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में

थैंक यू थैंक यू तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ सलोनी गोयल जी हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमें अच्छा लग रहा है और आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा जब उनकी बातें सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करते हुए मैं कहूंगा कि पहली बार आब हाँ के लोग रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा की आप अपना परिचय जरूर दें धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए गुड इवनिंग इंडिया एंड राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण सभी माताओं बहनों को मेरा मेरा नाम सलोनी गोयल है मैं अनादरा ऐसी

और मेरी शादी समीरपुर हुई है मेरे पिताजी का नाम है रतन कुमार अग्रवाल

एंड फादर इन लॉ का नाम भी रतन कुमार अग्रवाल ही है अच्छा <laughs> क्या बात और है? मेरी शादी को टू ईयर्स कम्प्लीट हो गए और मेरी एक छोटी सी गुड़िया है थ्री मंथस कम्पलीट हो गया है जिसका नाम है जियाना गोयल जियाना गोयल यस अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में जैसे कि मतलब पहले मुझे कुछ पता नहीं था कैसे माँ बनना क्या लेकिन मैं भी सोचती थी की यार बहुत प्रॉब्लम होती है माँ बनने में सब बोलते ये होता है वो होता है तो मैं भी डर सी गई थी की नहीं नहीं मुझे

मानी बनना लेकिन जब मैंने जब मैं मां बनी जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो आई फील ऑसम मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही थी फिर जैसे जैसे नाइन मंथ्स कंप्लीट हुए उसके बाद में मेरी हमारे घर पे एक छोटी सी नन्ही सी परी आई जियाना उसने पूरे घर को पूरे हमारी दुनिया को पूरा सजा दिया जैसे कि हमारे बोलते ना कि हम थोड़े से अधूरे हैं तो उसने हम हमारी दुनिया में आकर हमें कम्प्लीट कर दिया

तो जियाना को पहले मुझे भी नहीं पता था कि माँ मतलब तो मैं माँ को नहीं समझ पाती थी ठीक है मॉम कुछ बोल रही है हाँ मम्मा हाँ ऐसे करके अडॉप्ट कर लेती थी हर चीज़ें लेकिन जब मैं खुद माँ बनी तब तो मुझे पता चला कि एक माँ का रियलिटी क्या होता है जब माँ बनते तब क्या होता है कैसे हम फील करते हैं माँ को तो वही होता है न कि जब तक अपन खुद उस चीज़ में नहीं आ जाते तब तक हम नहीं समझ पाते कि हमें

किस चीज़ में क्या है इसीलिए जब मैं मां बनी तो मुझे लगा कि कैसे बच्चे को रखना है उसे किस चीज़ की ज़रूरत है उसे मेरी ज़रूरत है उसे क्या करना है तो बस मैं आप सबको वही बताना चाहती हूँ ताकि आप सब भी अपने नन्ही नन्ही परियों को और नन्हे नन्हे छोटे से बच्चों को अच्छे से रख सकें और उनका लालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकें तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी जैसे कि मैं जब प्रेगनेंट थी मेरा नाइन्थ मल रहा था तो मैंने सोचा कि

मेको भी लोरी सुननी थी माँ से मम्मा ने सुनाई होगी बचपन में और बोलते कि छोटा बच्चा होता है थ्री ईयर्स तक हम उसके साथ कुछ भी करते तो हमें नहीं याद रहता है मेमोरी लॉस होती है तो मुझे भी कुछ याद नहीं था मम्मा ने अभी मैंने मम्मा से पूछा कि आपने मुझे लोरी सुनाई थी तो उन्होंने बोला हाँ सुनाई थी लेकिन मुझे तो याद नहीं है तो इसी लिए मैंने सोचा कि जब मेरी भी बेबी होगी तो मैं भी उसे लोरी सुनाऊँगी तो मैंने नाइन मंथ जब मेरा रनिंग हो रहा था तब मैंने एक लोरी सीखी मैंने कहा जब भी मेरे बेबी

चाहे बेबी बॉय हो या गर्ल हो तब मैं लोरी उसे जरूर सुनाऊंगी और हमेशा सुनाऊंगी जब भी वो मेरे पास रहेगी इसीलिए बस ये सोचकर मैंने उस लोरी को याद किया था फिर मैंने उस लोरी को अच्छे से याद किया फिर कुछ टाइम बाद में बेबी आया तो उसके बाद में जैसे जैसे वो अभी थ्री मंथ्स की हो गई है तो स्टार्टिंग में तो वो नहीं सुन पाती थी इतना लेकिन अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है वो उसे सुनती है रोती है लेकिन जब मैं वो गाती हूँ तो चुप हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरी लोरी सुन रही है तो मुझे लगता है कि ये लोरी

आप सब माताओं बहनों भी सीखो और अपने बच्चों को ये लोरी गाकर उन्हें सुलाओ ताकि वो बहुत अच्छे से सोते हैं लोरी सुनकर हर बच्चा एकदम अच्छे से अपनी माँ की आँचल में सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो नींद आ गई माँ की लोरी सुनते सुनते इसीलिए जैसे कि आज के मॉडर्न जमाने में माएँ ऐसा कुछ नहीं करती लोरी वोरी बोली क्या है ये सब कुछ बस कुछ भी खिल दे देती है आज इलेक्ट्रॉनिक टॉयज भी इतने सारे आ गए राइम्स आ गई है

उन सबसे वो अपने बच्चों को सुला देते हैं। बट एक्चुअल में जो उनको चाहिए कि माँ की जो आवाज चाहिए जो उनको लोरी चाहिए जो उनको थपकिया चाहिए जो उनको आंचल चाहिए वो तो मिलता ही नहीं है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को वो सब कुछ दे ताकि वो बच्चा महसूस कर सके कि हाँ एक फरिश्ता है मेरे लिए इस दुनिया में जो चाहे सब मुझे छोड़ दे लेकिन वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा वो अपने आँचल से मुझे बांध के ही रखेगा बस यही सोच मैं ये लोरी नाइन्टी

एफ एम पर बताना चाहती हूं और बहुत धन्यवाद इनका कि इन्होंने मुझे यहां पे बुलाकर और मुझे बोलने का मौका दिया है मधुबन रेडियो स्टेशन पे सुनते रहो और मुस्कुराते रहो और लोरी भी सुन सुनकर अपने बच्चों को मुस्कान के साथ ये गाते रहो जी जी तो, स्वागत है आपका मैं चाहूँगा कि वो डोरी जो है आप जियाने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी तो रेडियो के माध्यम ऐसी उन सारे बच्चों के लिए खास वो डोरी आप अपने द्वारा सुनाई हाँ जी जरूर जरूर

Rari, rari rari raram tari rari raram tari rari rari raram

तारी रारी रम सुन सुन नही लोरी की धुन खोजा मीठे सपनों में गुम सुन सुन नी लोरी की धुन खोजा मीठे सपनों में गुम

तू मेरी सूरज है तू मेरी चंदा है पापा की आँखों का तारा है सुन, सुन सुन नन्हे लूरी की धुन खोजा मीठे सपनों में गुम

ta ri ra ri ra ri ra ram ta ri ra ri ra ram

बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर जो है लोरी आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा और खास करके जो माताएं बहनें सुन रही होंगी उन्हें भी बहुत खुशी हो रही होगी तो चलिए आपकी खुशी इसी तरह बरकरार रहे और बहुत ही अच्छा जो लोरी है इसको पाठ कीजिए आप भी आप भी इसे सुनते रहे और इसको गुनगुनाते रहे अपने बच्चों को सुनाने के लिए और इतना प्यारा अगर लोरी सुनाए तो कोई भी सो जाएगा चलिए सुनाली जी बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा जैसे की

एक जैसे कई बार होता है कि माता पिता जो है अपने बच्चों के बारे में कई सपने सजाते हैं और जैसे कि तैयारियां उसकी शुरू हो जाती हैं और कई ऐसे लोग होते हैं अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखते भी हैं कुछ चीज़ें बनाते भी हैं तो आपने अपनी छोटी बिटिया के लिए क्या क्या सपने देखे थे जब आप प्रेगनेंट थे तो किस तरह की बातें आप अपने मन से सोचते थे बस मैं यही सोचती थी कि जो भी मेरी गोद में आए

वो इस दुनिया की

सारी खुशियाँ पा सके जो मैंने नहीं पाई या उनके पापा ने नहीं पाई वो सब कुछ उसे मिले वो हर एक पल अपना एंजॉय करे ऐसा नहीं कि आज का सोचकर वो कल को वेस्ट कर दिया, कल का सोचकर आज को वेस्ट कर दे नहीं जो वो जी रिए खुल के जिए हंस के जिए सबकी हेल्प करे इस दुनिया में हम आए हैं चाहे छोटा हो या बड़ा लेकिन सबकी मदद करना बहुत बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम जिसकी भी मदद करते हैं उसके ब्लैसिंग से ही हमारी आगे की दुनिया इतनी ब्राइट

जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता तो मैंने भी अपनी छोटी सी गुड़िया के लिए यही सोचा था कि वो जब भी आए अपने नन्हे कदमों से तो वो इस दुनिया को

इतने अच्छे से जिए और अपना खुद का सपना देखे हम उस ऐसा नहीं होगा कि हम उस पे अपने सपने थोपेंगे नहीं, नहीं।, नहीं। वो जैसा चाहे वैसा जिए बस एक अच्छी और प्यारी सी जिंदगी जिए क्या बात है बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर और हर माँ बाप अपने बच्चों के प्रति ऐसे ही खूबसूरत सपने सजा रहते हैं लेकिन फिर भी वर्तमान में जैसे की बहुत सारी चीजों को हम लोग देखते हैं सपने हकीकत बनने में बड़ा मुश्किल हो बहुत तो सपनों को हकीकत में ढालने के लिए

हमें जैसे कि हम अब बच्चे में एक खुद का एक गॉड गिफ्ट टैलेंट होता है जी, जी जी एक तो वो उसको सपोर्ट करता है और एक पेरेंट्स

जब तक अगर पेरेंट्स अगर वो भूलेगी कि मम्मा मुझे ये करना है तो उसे सपोर्ट करो उसे अगर वो गलत बोल रही तो उसे सही बताओ कि नहीं बेटा इसके लिए ये ऐसा नहीं कि आप उसे डांट रहे हो आप उसे मना कर देते हो नहीं हमें बच्चों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए वो पेरेंट्स के सपोर्ट से ही एक बड़े अच्छे टैलेंट जाते जैसे कि मैं प्रेगनेंट थी तब टी देखती थी तो बच्चों के शो भी आते थे तो उनमें हमेशा वो हमेशा बोलते थे कि मेरे साथ में मेरी मम आए या मेरे डैड आए मतलब उनके सपोर्ट

से ही वो वहाँ पर आ सके अगर हम सोचते कि हम बच्चों को नहीं सपोर्ट करेंगे और वो खुद से हो जाए तो ये नहीं होता पेरेंट्स सपोर्टिव एक ख़ुद का टैलेंट बस हमें उनके सही गलत का रास्ता क्योंकि हम थोड़ा एक्सपीरियंस होते हैं वो भी छोटे होते हैं हमें बस एक सही और गलत उन्हें बताना होता है बाकी तो बच्चे अपने आप अच्छे से अपने सपोर्टिव से कर लेते हैं आज की ये पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी हो गई है तो वो सब नॉलेज से भी आजकल टीचर वगैरह भी बताते हैं तो वो

चाहते कि अच्छे से अच्छे स्कूल्स में जाए अच्छे अडॉप्ट करे, जो भी अपना पढ़ाई वगैरह है एजुकेशन भी अच्छी होती है तो उनसे बच्चे वैसे ही टैलेंटेड होते हैं और अपने पेरेंट्स

हाँ उन्हें फैमिली सपोर्ट हमेशा होना चाहिए जैसा वो बोले उन्हें फैमिली सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो बच्चा कितना भी होशियार हो कितना भी इंटेलिजेंट हो वो आगे नहीं बढ़ पाता है सोनल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जब हम बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या बच्चों के साथ जो अपने सपने हम हकीकत में बदलना चाहते हैं तो दोनों चीजें होती है दोनों को एक दूसरे का सहयोग चाहिए हाँ। और दोनों का समन्वय ही वो चीज़ें

आसान कर सकती हैं जो सपने हम संजोए रहते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से उनका ध्यान रखना माँ बाप का फर्ज है और जितना हम उन बच्चों का ध्यान रखते हैं बच्चे अपने साथ जुड़े रहते हैं और वो अपने टैलेंट को बखूबी हमारे सामने अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं इवन मुझे लगता है कि छोटे बच्चे जब हम बच्चों को बोलते हैं कि आप म्यूजिक लगाते हैं डांस करो तो माता पिता के सामने वो बड़ी खुल के डांस करते हैं बड़ा अच्छा लगता है वही चीज़ें दूसरों के सामने वो नहीं प्रजेंट कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक घबराहट होती है अगर आपने जैसे बताया कि टी वी में जैसे

माता पिता अगर बच्चों को ले जाते हैं तो बच्चों बच्चे जो है माता पिता को देखकर कर खुल के अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं वक्त हो गया है एक ब्रेक का और मैं चाहूंगा ब्रेक में गीत सुनाते हैं तो जानवी के लिए कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगे कृष्ण भगवान जी का भजन अच्छा अच्छा थोड़ा सा एक लाइन सुना दीजिए अच्छुतम

केशवम कृष्ण दामोदर स्वामीनारायण जानक वल्लव

Is. Sure.

You should.

माया शोदा के जैसे सुनाते नहीं माया शोदा के जैसे सुनाते नहीं अच्छुतम के शव कृष्ण दामादरम अचुतम के

tamkeeshvan krishnadamo daram satyamkeeshvan

प्रश्नता

नमस्कार दोस्तों बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुना आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है और जिस तरह से भजन हमने जानवी को डेडिकेट किया सोनाली जी की छोटी बच्ची है तीन महीने की है और उन्होंने काफी अच्छा जो है एक्सपीरियंस किया जो आपने शुरुआत में ही सुना सोनाली जी से अब बात आती है कि एक समय चल रहा है अब सलोनी गोयल जी है तो हम लोग देखते हैं उन्होंने अपने माता पिता से जो कुछ भी चीजें ली है बचपन में और वो चाहती है कि वो अपने

छोटी बच्ची को दे और इसके लिए उन्होंने लोरी का प्रैक्टिस किया है और सीधा मैं ये पूछना चाहूंगा जैसे छोटे बच्चे होते हैं पैदा हो जाते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं उनको बहुत केयर करना पड़ता है सेंसिटिव होते हैं तो आप जानवी का कैसे ख्याल रखते हैं और तीन महीने पहले जब वो आ गई आपके घर में तो उस समय आपने किस किस तरह का उनका ध्यान रखा जैसे फर्स्ट मंथ तो हमारे कोलकाता से एक लेडी को बुलाया था वो

क्योंकि मेरा भी फर्स्ट बेबी था और हमारे घर में भी फर्स्ट बेबी था तो हमें भी इतना नॉलेज नहीं था तो वो आए उन्होंने हमें धीरे धीरे बताया कि बेबी केयर कैसे करा जाता है उसे कैसे उठाया जाता है कैसे सुलाया जाता है कैसे लिया जाता है कैसे फिट करवाया जाता है उसको नहाना उसे कपड़े पहनाना उसे प्यार से रखना

उन सब ने उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया वन मंथ वो रहे थे हमारे साथ में घर पर उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया फिर जब वो चले गए तो आफ्टर टू मंथ्स हमने बहुत अच्छे से जियाना की केयर की उसे प्यार से उठाते थे उसे धीरे से रखना बच्चों को और जब भी बच्चा सोता है तो अगर जिसकी मॉम कई मॉम होती है जो ज़रूरी नहीं है कि हर बार अपने बच्चे के पास में सोए नाइट के अलावा तो उनके

दोनों तरफ में या तो पिल्लूज रख दो या कुछ भी रख दो उससे क्या बच्चा चमकता नहीं है उसे लगता है कि एक तरफ मेरे पापा सो रहे एक तरफ मॉम सो रहे या कोई सो रहा है तो हमेशा बच्चों को खुला नहीं सुलाकर उन्हें बीच उन्हें बीच में सुलाकर उनके आइड साइड कुछ भी टैडी पिल्लूज रख दो तो उन्हें अच्छा लगता है और उन्हें रहता है कि मैं मतलब ऐसे अकेला नहीं सो रही हूँ मेरे पास में कुछ है मेरे वो टच करके मैं फील करते हैं तो जब टच करते उन पिल्लू को या टैडी को तो उन्हें ऐसे लगता है कि मेरे पास में कोई पेरेंट्स है या कोई

कोई भी पीपल है कोई भी है तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ कभी जरूरी नहीं है कि हर बार मॉम या कोई हमारे बच्चों के पास में सो सके तो ये हम कर सकते हैं एक एक होता है कि बच्चे को निलाना तो न्लाते समय हम ध्यान रखें कि हमें कैसे निलाना चाहिए कई बच्चे के नोज में या आइज में आ, श, आ, ये

जो शैम्पू है वाटर है ये नहीं चला जाए क्योंकि अभी बहुत छोटे बच्चे होते हैं जब तक वो वन इयर्स के नहीं हो जाते तब तक हमें उन्हें बहुत संभाल के नहलाना होता है उन्हें प्यार से धीरे धीरे कपड़े पहलाना उन्हें ड्रैकलिंग भी करना है तो एकदम धीरे धीरे करना ताकि उनकी सॉफ्ट स्किन है उन्हें कुछ भी रैशेस नहीं हो जाए और सबसे बड़ी बात मेन जो मैं कहना चाहती हूँ कि डाइपर जब तक बेबी वन ईयर का नहीं हो जाता प्लीज़ आप लोग डाइपर बहुत कम यूज़ करें आपकी लॉन्ग ट्रैवलिंग है तो आप डाइपर पहना

तो इजीली रहता है थोड़ा बाकी अगर नाइट में है आफ्टरनून में बहुत सारी मॉम्स से जो डायपर पहना के फ्री हो जाती है तो प्लीज़ आप मत पहनाइए उससे आप तो फ्री हो जाते हो बट बच्चे के रे रैश हो जाते हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाता है तो ये बात एक्चुअली मुझे भी नहीं पता थी लेकिन मैंने फ़ील किया कि जियाना इज़ नॉट कम्फर्ट इन डाइपर तो

और मेरे को लगा कि हर कोई बच्चा नहीं कंफर्ट होता क्योंकि सॉफ़्ट स्किन वो पूरा ख़राब कर देती है डायपर तो मैंने भी उन्हें हटा दिया तब से जियाना बहुत अच्छे से रह रही है बिना डायपर के <laughs> और वैसे भी कम डायपर यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाता है और हमें तो पता नहीं चलता बच्चा उसी में गीला रहता है और फिर हमें लगता है कि बच्चे को सर्दी जुकाम कैसे हो गया तो वो इतनी देर गीले में रहेगा तो ऑब्वियस बात है कि वो हो ही सर्दी जुकाम तो आप डाइपर वगैरह कम यूज़ करिए और जितना हो सके बच्चे को एकदम फ्री रखी

अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े पहनाइए थोड़े से गर्मी के अकॉर्डिंग ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनाइए और अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा समर हो रहा है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ ही रही है तो मेन आप लू का ध्यान रखिए कि गर्म हवा बच्चों को न लगे उन्हें

खुद भी अच्छा खाइए और बच्चे जब खाने लायक हो जाए तो उन्हें भी अच्छा सा खिलाइए ताकि उन्हें लू वगैरह नहीं लगे और हमें बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े और बच्चे के साथ में जितना हो सके टाइम स्पेंड करिए उन्हें खिलाए हंसाए बस ऐसा ही सब कुछ

<laughs> चलिए सलोनी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जिस तरह से आपने जियाना का ख्याल रखा है वैसे ही सभी माताओं को मैं कहना चाहूँगा अगर छोटे बच्चे आपके जीवन में आते हैं और आपके घर में जैसे पैदा हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा केयर करना होता है तो

आप कुछ ऐसे टिप्स ज़रूर ध्यान में रखें और जो बातें अभी हमने सुनी जैसे कि डायपर की बात आती है आजकल बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो हम समझते हैं कि ये आसान है लेकिन आसानी के साथ साथ ये भी देखना है कि उससे कोई नुकसान भी ना हो और अगर नुकसान होता है या बच्चे छोटे होते हैं तो उनका स्किन बहुत सेंसिटिव होता है तो उन्हें तकलीफ ना हो इसका भी ध्यान रखना है और बहुत ज़रूरी है आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो चीज़ें ठीक है लेकिन आप रेगुलर घर पर हैं तो उसमें इन चीज़ों को ना करें और बच्चे का

पूरा पूरा ध्यान रखें और मैं चाहूँगा कि जैसे कि खाने की बात आती है जो फीडिंग की बात आती है तो बच्चे को किस तरह के फीडिंग्स होने चाहिए जैसे मेन बच्चे को तो बोलते हैं सिक्स मंथ तक माफ़ का फीडिंग होना चाहिए हाँ अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है किसी को मतलब आजकल मॉम्स मौ, को नहीं आता है सही से तो ठीक है लेकिन जितना हो सके हमें खुद का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस दूध के अंदर वो बेबी को सब कुछ मिल रहा है जो आप

हमेशा ज़िंदगी में खुद खाती हो और उसे खिलाना चाहती हो हम सोचते कि हम सिर्फ दूध ही दूध पिला रहे तो ऐसा नहीं है माँ के फीड के अंदर हर वो चीज़ होती है जो बच्चा जो हम खा रहे हैं जो बच्चे को हम खिलाना चाहते हैं तो मॉम फीड तो फर्स्ट है ही लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम्स आपको हो रही है मदर को कि नहीं हो रहा है फीड तो आप बेबी को एक पाउडर निकला है जैसे कि मैं डेक्सलेक्ट भी यूज़ करती हूँ तो वो आप दिए दे दीजिए हर टू घंटे में

दो दो आवर्स के गैप में अच्छा दो दो घंटे हाँ जैसे कि फर्स्ट मंथ में तो बच्चा छोटा होता है तो हम कटोरी स्पून से दे सकते हैं वैसे आजकल के डॉक्टर बोटल्स मना करते हैं लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी दूध की क्वांटिटी बढ़ती है अगर आप वो कटोरी चम्मच ही यूज़ करते रहोगे तो बेबी कुछ टाइम बाद में थोड़ा छोड़ देता है

क्योंकि वो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो आप कब तक उसे पिलाओगे कटोरी चम्मच से तो हाँ मैं मानती हूं कि टू मंथ्स तक आप कटोरी चम्मच यूज़ करिए बेबी के लिए बट ऐसा कुछ नहीं है आप कांच की बोतल यूज कर सकते हो प्लास्टिक की बोटल्स अवॉइड करो सही नहीं, नहीं रहता उसे बॉयल भी करना होता है और फिर भी आपके जम्स रहेंगे उसमें लेकिन हाँ अगर कांच की बोटल आप यूज़ कर रहे हो तो काँच की बोटल की भी केयर करो और उससे बेबी भी सही रहेगा आप वो यूज़ करके उस बोटल से पिला सकते हो और अगर

आप मोम का फीड दे रहे हो तो तो बहुत ही अच्छी बात है इससे बड़ी बात तो कोई है ही नहीं लेकिन अगर प्रॉब्लम्स हो तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है आप भी इजी हो जाओगे और, और डॉक्टर भी कहते है की भाई बच्चे को हमेशा माँ का दूध ही पिलाना चाहिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार बताया गया बच्चे के लिए तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और इसको पूर्व ऐसी जब भी लोग इसी तरह का फीडिंग दिया जाता है तो आप बच्चे को जो है बिल्कुल वो चीजें दे जो उसकी जरूरत हो और थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें

आप रेगुलर मेरे ख्याल से डॉक्टर्स के साथ भी मिलके बातचीत करते हैं बच्चों को किस तरह से फीड करना है क्या फीड करना है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है इन सारी चीजों को जब तक वो एक साल तक नहीं होता तब तक आप इन सारी चीजों का बहुत ही अच्छी तरह से केयर करें और सलोनी जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है और मैं कहूंगा की एक और सवाल आता है की जैसे की कई बार होता है कि बच्चा थोड़ा सा बीमार हो जाता है या डायजेशन ठीक नहीं होता है ऐसे में बड़ी मुश्किल होती है जियाना अब तीन महीने की हो गई तो कभी उनको ऐसा डिहाइड्रेशन वगैरह

हुआ है। यस यस यस हुआ स्टार्टिंग <laughs> में होता था जैसे कि वो थोड़ा ऊपर का भी दूध ले रही थी और मेरा भी तो थोड़ा सा हैवी हो जाता था उसे स्टमक में स्टार्टिंग <laughs> में उसे डाइजेशन में प्रॉब्लम हुआ था

तो एक्चुअली हम डॉक्टर का नहीं पूछकर कर मॉम हमारा थोड़ा देसी से इलाज, इलाज कर लेती थी अच्छा, अच्छा, हींग लगा देती थी उनकी जो बच्चे की जो सुंडी होती है ना उसमें हल्का सा हींग लगा देते हैं और थोड़ा सा उसे ना थपेट देते पीछे से उसको अच्छा, अ, उसकी अच्छा, पीठ को तो वो सही हो जाता है अच्छा, उसको तो सही हो गया था अच्छा, वैसे ये देसी इलाज काफ़ी बेटर है डॉक्टर की क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ऑब्वियसली वो मेडिसिन देंगे उनके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है तो फिर वो आपको बस वही देंगे कि ये खिला

दो ये पिला दो इतने टाइम पे ये बोतल दे दो ये कर दो लेकिन इससे बेटर है कि आप घर के इलाज करो जैसे कि अपनी भी मोम्स होते हैं मेरी भी मदर इन लॉ है और यहाँ पे भी मोम है तो उन लोगों को भी बहुत नॉलेज है तो वो अच्छे से मतलब सपोर्ट करके और उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं और एक बात और कि मोम फीड से जैसे कि हम सोचते हैं किसी माँ का दूध पिलाना आजकल की मोम वैसे नहीं पिलाती उन्हें थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये क्या लेकिन उससे बहुत इससे आपका बच्चा

आपको कंटिन्यू देखेगा वो सिर्फ उसे आपकी खुशबू फील करेगा और उसे पता चलेगा कि ये मेरी माँ है जो मुझे दूध पिला रही है वो आपको पहचानने लगेगा

ये सब कुछ भी चीज़ें होती है जो बच्चा अपन को जानता है नहीं तो वो आपको कैसे जानेगा कि यही मेरी माँ है हम तो उसे बोलते मोम बोलो पापा बोलो नाना बोलो नानी बोलो लेकिन वो भी तो खुद पहचानता है ना कि ये मोम है वो इसीलिए पहचानता है क्योंकि जब वो फ़ीड करता है तो वो कंटिन्यू आपको देखता है और वो सोचता है कि कौन है जो मुझे फ़ीड करवा रहा है मुझे दूध पिला रहा है और उसकी उसको खुशबू आती है मोम की इसलिए अपने बेबीज़ को हमेशा अपने पास में सुलाना चाहिए और मदर फीड भी आराम से अच्छे से करवाना चाहिए

ताकि अपना बेबी भी सही रहे और उसका भी स्ट्रांग बने और वो पहचान सके कि हाँ ये मेरी माँ है तो इसलिए मदर फिर इज़ बेस्ट सो प्लीज़ आप उन्हें <laughs> पिला, पिलाए

अपने बच्चों को सलोनी गोयल जी है अच्छी बातें हुई है और मैं चाहूँगा जाते जाते आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या बात मैं मैसेज में यही बताना चाहती हूँ कि हम सोचते हैं कि पेरेंट्स हमें डांटते तो हम सोचते हैं कि क्या पूरा दिन डांटते डांटते कुछ भी नहीं बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये दुनिया में आपको सबको छोड़ देगा कोई आपकी परवाह नहीं करेगा लेकिन एक पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं

जो चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स में हो कितने भी किसी भी तौर से गुज़र रहे हो लेकिन आप

अगर बोल दोगे एक बार कि मुझे ये चाहिए वो कैसे भी करके चाहे वो उन्हें पता है कि गलत है लेकिन वो एक बार आपकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे ज़रूर लाके देंगे वो इच्छा पूरा पूरा करके ही रहेंगे इसलिए प्लीज़ अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करिए उन्हें छोड़ के मत जाए उन्हें सपोर्ट करो बचपन में वो आपको पालते हैं बुढ़ापे में आप उन्हें पालो और हमेशा उनके साथ में रहो उनका आदर करो और उन्हें कभी भी

कुछ भी गलत वर्ड्स यूज़ करके अपने पेरेंट्स को नीचा मत करो उनके साथ में रहो उनका ध्यान रखो क्योंकि बचपन में आप

उन आपको उन्होंने इतने अच्छे से पाला कि आज आप इतने बड़े हो गए हो इतने अच्छे पोस्ट पर होते हो तो आप अपना बचपन जब चाहते हो कि मेरा इतना अच्छा हुआ तो बुढ़ापे में आप क्यों अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हो तो नहीं छोड़ना चाहिए हमें हमेशा चाहे मदर इन लॉ हो या फ़ादर इन लॉ हो या मॉम डैड हो हमें चारों का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए अगर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे

तो जब आप उस सिचुएशन में आओगे तो आपका भी कोई ध्यान नहीं रखेगा यही सोचकर आप उन सबका अच्छे से पास रहे उन्हीं उनकी केयर करें उनका आदर करें उनके साथ टाइम स्पेंड करें और अपनी फैमिली में अच्छे से खुश रहे बस मेरा यही कहना है

जी सलोनी गोयल जी हैं बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हम अगर दोनों को मैसेज आपने दिया एक तो अपने पेरेंट्स को मैसेज ये है कि आप बच्चे का ख्याल रखें उन्हें अपना दूध पिलाएं दूसरा आपने एक मैसेज दिया कि बच्चों को भी अपने माता पिता का बहुत रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट रखना है क्योंकि बचपन से लेकर जब तक आप बड़े होते हैं, तब तक वो आपकी पालना करते हैं जब वो बूढ़े होते हैं आप बड़े हो जाते हैं तो उनका ख्याल रखना आपका फर्ज बनता है बहुत ही प्यारा सा मैसेज सोनाली जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया

हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आने के लिए थैंक यू धन्यवाद मेरे घर आई मेरे घर